श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्री धrar अर्ध शरीरिणी अनंत दृष्टि अक्षुद्रा भातृषा धनतप्रिया दैत्य संघानां निहंत्री दैत्य संगनहंत्री सिंहगा सिंहवाहाना सुसेया चंद्र निलया सुकीर्ति छिन्न संसया रसज्ञ रसदा रामा लीलिहाना अमृत सवा नित्योदिता स्वयं ज्योति उत्सुक मृत दंडा वज्र जिवा वैदेही वज्र विग्रहा मंगल्या मंगला माला मलिना मलहरिणी गंधर्वि गारुडी चांद्री कम्बला सप्त सौदामिनी जनानंदा ऋकुटी कुटीला नन प्राणिकारकर कक्षा कंस प्राण पाप हारेणी युगंधर युगवार्ता तसंध्या हर्षवर्धिनी प्रत्यक्ष देवता दिव्य दिगगंधा दिवापरा सक्क संगता साक्रि साद्वी नारी सवासना इष्टा विशस्ता विनिता सुरभि सुरा सुरेंद्र माता सुदुन्ना सुसुन्ना सूर्य संस्था समिक्षा सत्यप्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञान पारगा धर्म शास्त्रार्थ कुशला धर्मज्ञा धर्मवाhana धर्मा धर्म विनिर्मति धर्मनिका शिवप्रदा धर्मिकों का, धर्म का कल्याण करने वाली धर्मशक्ति धर्ममई विधर्मा विश्वधर्मी धर्मांतरा धर्मनिघा धर्मपूर्वा धनावहा धर्मोपदेशी धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कापाली शाकला मूर्ति कला कलित विग्रहा सर्वशक्तिबिन्न मुक्ता सर्वशक्त्यास्रयास्रया सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान प्रधान पुरुष से सा महादेवैक साक्षी सदा शिवा भिन्न मूर्ति विश्व मूर्ति तथा अमूर्तिका के नाम से प्रसिद्ध हैं इस प्रकार हजार नामों से देवी की स्तुति करके वे दैवी हनुमान पर्वत पुनः प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले परमे श्वरी यह जो आपका घोर अईश्वर्य बिराठ रूप है उसे देखकर मैं इस समय भैभत हो गया हूं आप अपना दूसरा सौम रूप मुझे दिखााइए उसे हिमवान पर्वत के द्वारा ऐसा कहें जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराज रूप को समेटकर दूसरा सौम रूप उन्हें दिखलाया देवी का वह रूप मिले कमंजल के समान निदवर्ण वाला, नील कमल के समान सुगंध युक्त दो नेत्र एवं दो भुजा वाला सौम्य नीले अलकों से विभोषित रक्त कमल के समान चरणतल वाला सुंदर लाल पल्लवों के समान हाथ वाला श्री युक्त वह रूप विशाल एवं प्रशस्त ललाट पर लगे se से tha था उसके सभी अंग अत्यंत कोमल सुंदर तथा भूषण से आभूषित थे उन ne निर्मित विशाल माला को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा था सुंदर बिंब फल के समान रक्त ओठ मंद मधुर मुस्कान युक्त था चरणों में धारण किए नूपुरों से ध्वनि निकल रही थी देवी का वह रूप प्रसन्नमुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा में प्रतिष्ठित था परमत श्रेष्ठ हिमवान देवी के इस रूप के सौम्य स्वरूप को देखकर भय का परित्याग कर, कर प्रसन्न मन से कहने लगे हिमवान बोले मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया आज मेरा तप सफल हो गया जो मुझे अव्यक्त स्वरूपा आप प्रसन्न होकर दृष्टिगोचर हुई हैं देवी द्वारा जगत की सृष्टि हुई है आप में प्रधानाद आदि प्रतिष्ठित है और आप में ही वह सब लीन भी हो जाता है आप ही परम गति भी हैं शिव के आश्रय में रहने वाली देवी कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृति से परे कहते हैं और दूसरे परमाण्ड को जानने वाले आपको शिवा कहते हैं आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित हैं आप से अविद्या नियत माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति हुई है आप ही वह परमाशक्ति अनंता और परमेश्वरी है आप सभी भेदों से विरक्त और सभी भेद के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित हैं हे योगेश्वरी आप में ही अधिष्ठित होकर महादेव महेश्वर प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उसका संघार करते हैं आप के ही संयोग से महादेव स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं आप ही परमानंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली हैं आप अक्षर परम व्यूम महान ज्योति निरंजन कल्याण रूप सर्वगत सूक्ष्म एवं सनातन परब्रह्म हैं देव आप सभी देवताओं में इंद्र रूप और ब्रह्मज्ञानियों में ब्रह्मा रूप हैं आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमारक सनत कुमार हैं आप ऋषियों में वशिष्ठ वेदविदों में द्यास हैं सांख्यशास्त्र की जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर हैं आप आदित्यों में उपेन्द्र विष्णु तथा वसुओं में पावक हैं वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद हैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति हैं आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल रूप हैं आप सभी गुह्यों में ओंकार और वर्णों में व्युत्तम हैं आश्रमों में गृहस्थाश्रम तथा इशरों में महेश्वर और जो सभी प्राणियों के में रहने वाला है वह एकमात्र आप ही हैं देवी आप सभी उपनिषदों में बृहण उपनिषद कही जाती हैं कल्पों में आप ईशान कल्प हैं और युगों में सतयुग हैं सभी भ्रमण करने वालों में ग्रह नक्षत्रों आदि में आदित्य सूर्य तथा वाणियों में सरस्वती देवी हैं सुंदर रूप में आप लक्ष्मी और मायावीयों में विष्णु आप प्रतिव्रताओं में अरुंधति तथा पक्षी में करुण हैं आप सूक्तों में पुरुष सूक्त सामगान में ज्येष्ठ साम हैं जपनी योगिक मंत्रों में सावित्री मंत्र और यजुर्वेदों के मंत्र में सतरुद्रि आप हैं आप पर्वतों में महामेरु और सर्पों में अनंत नाग हैं सभी में आप परब्रह्म हैं सब कुछ आप में ही व्याप्त मैं आपके तमोहर से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूं जो समस्त कलाओं से रहित अगोचर निर्मल अद्वितीय आदि मध्य तथा अंत अनंत और आदि स्वरूप है वेदांत रूपी विज्ञान के अर्थ का करने वाले जगत के उत्पादक प्रणो नाम वाले जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं मैं उसी रूप की शरण ग्रहण करता हूं मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग के कारण उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजोमय उस प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूं मैं आदि तथा अंत से रहित संसार के आत्मा रूप अनेक रूपों में स्थित प्रकृति से परे कुटस्थ एवं अव्यक्त शरीर धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ मैं सभी के आस्ते रूप संपूर्ण संसार का विधान करने वाले सर्वत्र व्याप्त जन्म और मरण से रहित सूचम विचित्र त्रिगुणात्मक प्रधान स्वरूप तथा अलौक्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ देवी आपका ज जो प्रकृति में अवस्थित है त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य विज्ञान और विराग धर्मों से समन्वित है मैं उसे नमस्कार करता हूं